संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व आचार्य के द्वारा दुशासन का तिरस्कार वीर के तो आदि पांचाल कुमारों का वध तथा उनका धुष्ट आदि पांचालकों के पांचालों के एवं साप्तिकी का दुशासन और त्रिगलो के साथ घोर संग्राम संजय ने कहा राजन जब आचार्य ने दुशासन के रथ को अपने पास खड़ा देखा तो वे उससे कहने लगे दुशासन ये सब रथी क्यों भाग रहे हैं राजा दुर्योधन तो कुशल से है, अभी जीवित है ना तुम तो राजकुमार हो स्वयं राजा के भाई हो और तुम्हें को पद प्राप्त हुआ है, फिर तुम से कैसे भाग रहे हो तुमने तो पहले द्रौपदी से कहा था कि तू हमारे जीवन में जीती हुई दासी है अब तुम तो स्वेच्छाचारिणी होकर हमारे जेष्ठ भ्राता महाराज दुर्योधन के वस्त्र ला कर दिया कर अब तेरा कोई पति नहीं है ये सब तो तैलहीन तिल के समान सार हो गए हैं ऐसी ऐसी बातें बनाकर अब तुम युद्ध में पीठ क्यों दिखा रहे हो तुमने पांचाल और पांडवों के साथ स्वयं पहले कपट में पासे समय तुमने यह नहीं समझा था की एक दिन ये पास ही कराल बाढ़ हो जाएंगे शत्रु दमन तुम सेना के नायक और अवलंब हो यदि तुम्ही डर कर भागने लगोगे तो संग्राम भूमि में और कौन ठहरेगा आज यदि तुम भागना चाहते हो तो रणस्थल सहदेव को देखने पर क्या भाग कर जाने से तो कहीं भी तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकेगी यदि तुम्हें भागना ही सूझता है तो शांति के साथ ही राजा विदिष्ठी को पृथ्वी सौंप दो विष्णु जी ने तो पहले ही तुम्हारे भाई दुर्योधन से कहा था कि पांडव लोग संग्राम में हैं तुम उनके साथ संधि कर लो मगर उस में। उनकी बात नहीं आनी। मैंने तो सुना है भीमसेन तुम्हारा भी खून पिएगा उसका यह विचार पक्का ही होगा और ऐसा ही होकर रहेगा क्या तुम भीमसेन का पराक्रम नहीं जानते जो तुमने पांडवों से गैर बांध लिया और आज मैदान छोड़कर भागने लगे अब जहां सार्तिकी है वहां शुद्र ही अपना रथ ले जाओ नहीं तो तुम्हारे बिना यह सारी सेना भाग जाएगी जाओ संग्राम में सुनी अन सुनी करके युद्ध से पीठ न फेरने वाले यमुनों की भारी सेना लेकर सार्तिकी की ओर चला और बड़ी सावधानी से उसके साथ संग्राम करने लगा रथियों में श्रेष्ठ दो क्रोध में भर कर मध्यम गति से पांचाल और पांडवों की सेना पर टूट पड़े और सैकड़ों हजारों योद्धाओं को समर भूमि में भगाने लगे उस समय आचार्य अपना नाम सुना सुना कर पांडव पांचाल और का घोर संघार कर रहे थे जिस समय वे इस प्रकार सेनाओं को परास्त कर रहे थे उनके सामने परम तेजस्वी पांचाल राजकुमार वीर केतु आया उसने पांच तीखे बाढ़ों से द्रोण को एक से ध्वजा को और साथ से उनके सारथी को बिंध दिया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 और उसकी चोट से प्राणहीन होकर वह पांचाल से नीचे गिर पड़ा उस महान राजकुमार के मारे जाने पर पांचाल वीरों ने बड़ी फुर्ती से आचार्य को सब ओर से घेर लिया चित्र केतु सुधर्मा कृतवर्मा और चित्र ये सभी राजकुमार अपने भाई की मृत्यु से व्यथित होकर द्रोण के साथ संग्राम करने के लिए उनके सामने आ गए और वर्षा कालीन बेघो के समान बाणों की वर्षा करने लगे इससे विप्रवर द्रोण अत्यंत क्रोध में भर गए और उन्होंने इन पर का जाल सा फैला दिया इससे वे कुमार हो गए तब राजकुमार ने हंसते हंसते घोड़े सार्थी और रथों को नष्ट कर दिया तथा अत्यंत तीखे भल्लों से उनके मस्तकों को भी काट कर गिरा दिया इस प्रकार उन राजपुत्रों का वध करके आचार्य अपने धनुष को मंडलाकार घुमाने लगे यद एक दुम को बड़ा उद्वेक हुआ उसके नेत्रों से जल गिरने लगा और वह अत्यंत कुपित होकर द्रोण के रथ पर टूट पड़ा। के पड़ाण से द्रोण की गति रुकी देखकर संग्राम में बड़ा हाहाकार होने लगा अपने क्रोध से तिरमिलाकर आचार्य की छाती पर नब्बे बाणों से चोट की इससे वे रथ की गद्दी पर बैठ कर मूर्छित हो गए ध्रष्ट धुम ने धनुष रखकर एक तेज तलवार उठाई और अपने रथ से कूद फौरन ही आचार्य के रथ पर चढ़ गया वह उनका सिर काटने ही वाला था कि द्रोण की मूर्छा टूट गई जब उसने देखा की धीरे दुंग उनका धीर्थ तो उन दुंग का उत्साह रंग हो गया और वह तुरंत ही उनके रथ से कूद कर अपने रथ पर जा चढ़ा अब वे दोनों ही एक दूसरे को बाणों से बीतने लगे दोनों ही ने संपूर्ण आकाश दिशा और पृथ्वी को बाणों से छा दिया उनके उस अद्भुत युद्ध की सभी बार प्राणी प्रशंसा करने लगे अब दोने बड़ी फुर्ची से, के के से आचार्य पांचाली युद्ध करने लगे तथा तो उन्हें परास्त करके फिर अपने ब्यूह में आकर खड़े हो गए इधर दुशासन बरसते हुए बादल के समान बाढ़ों की वर्षा करता साया उसे आता देख सा उसकी दौड़ा और उसे अपने बाणों से एकदम ढक दिया जब दुशासन और उसके साथ युद्धों बाणों से बुढ़ा देख कर राजा दुर्योधन ने त्रिव्रथ वीरों को सातिकी के रथ की ओर भेजा उन तीन सहस्त्र रथी योद्वाओं ने युद्ध का पक्का निश्चय कर सातिकी को चारों ओर से रथों की बाढ़ से घेर दिया किंतु सात ने अपने बाणों की बौछार से उस सेना के 500 अग्रगामी योद्धाओं को बात की बात में धराशाई कर दिया तब रहे सहे वीर अपने प्राणों के भय से द्रोणाचार्य के रथ की ओर लौट गए इस प्रकार त्रिवर्थ वीरों का संहार करके वीर सातिकी धीरे धीरे अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने लगा इस समय आपके पुत्र जिसन ने उस पर फिर नौ बार से वार किया तब सातिकी ने उस पर पांच बार छोड़े और उसके धनुष को भी काट डाला इस प्रकार सबको विष में डालकर वह फिर अर्जुन के रथ की ओर दिए से तब दुशासन ने दूसरा धनुष्य उसे बाढ़ों से डाला और सिंह के समान गर्जन की इससे सार्तिकी का क्रोध भड़क उठा और उसने दुशासन की छाती को तीन बारों से घायल कर एक भल से उसके धनुष को और दो से उसके रथ की ध्वजा तथा शक्ति को काट डाला, फिर कई तीखे छोड़ कर उसके दोनों को डाला। तब उसका भी पीछा किया किन्तु फिर उसे भीमसेन की प्रतिज्ञा याद आ गई इसलिए उसने दुशासन का व्रथ नहीं किया राजन भीमसेन ने आपकी सभा में ही आपके सब पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की थी इसलिए सातिकी ने जिस शासन को मारा नहीं वह उसे संग्राम भूमि में परास्त कर बड़े वेग से अर्जुन की ओर बढ़ने लगा